हम आपके लिए लाए हैं विशेष श्रृंखला और ये बड़ी ही महत्वपूर्ण श्रृंखला है क्योंकि यहां पर भगवान श्री कृष्ण के बहुत ही प्यारे भक्त उद्धव जी है ना जिनके लिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि तुमसे ज्यादा प्यारा मुझे कोई भी नहीं है मैं स्वयं को भी इतना प्रेम नहीं करता जितना कि तुमको प्रेम करता हूं उन उद्धव जी को भगवान श्री कृष्ण ने बहुत ही बहुत ही सुंदर उपदेश दिए हैं श्रीमद भागवतम के ग्यारहवें स्कंध में और आमतौर पर लोग इस उपदेश को उद्धव गीता के नाम से भी जानते हैं तो भगवान जब अपनी लीला समेटने वाले थे इस धराधाम से तो उद्धव जी चाहते थे उनके साथ ही जाना परंतु भगवान ने उन्हें आज्ञा दी कि तुम यही रहो हु? और ये भी आज्ञा दी कि तुम मुझसे तो प्रेम करो लेकिन बाकी सब जो यदुवंशी हैं, उनके अंदर जो तुम्हारा स्नेह का बंधन है उसे काट दो वैराग्य की तलवार से सिर्फ मुझे प्रेम करो है ना तो उद्धव जी ने जब ये सब बातें सुनी तो उनको लगा कि चलो मैं तो भगवान का भक्त हूं विषय में कहा आविष्ट है मेरा मन लेकिन तो भी एक आम आदमी के लिए मुझे प्रश्न पूछने चाहिए तो उन्होंने अठारवे श्लोक में कहा था भवन्त मनंत तस्माद्यमंतरम कुंठ विकुंठीर हम तप्त नारायणम नरसखम शरण प्रपद्य कि हे प्रभु आप ही जो है वो मुझे उपदेश दे सकते हैं क्यों क्योंकि प्रभु देखिए मैं तो चारों ओर से दुखों की दावाग्नि जलकर और विरक्त होकर आपके शरण में आया हूं दोष युक्त हूं पर आप तो निर्दोष हैं देश काल से आप अप्रभावित हैं सर्वज्ञ है सर्वशक्तिमान है और अविनाशी वैकुंठ लोक के निवासी है और तो और नर के नित्य सखा नारायण है तो आप ही मुझे उपदेश कर सकते हैं तो आपने जो भगवान कहा कि गुरु वर्ग के पास जाओ गुरुदेव के पास जाओ तो आपसे भला गुरु आपसे महान गुरु भला कौन हो सकता है, है ना सही बात भी है देखिए भगवान ने उद्धव जी को जो कहा कि भाई तुम समस्त विषयों का त्याग करो हुँ? तो तुम मुझे जान पाओगे तो सोच रहे हैं उद्धव जी की विषय में आविष्ट कोई आपका भक्त भला रहे ही कैसे सकता है, है ना जो विषय में आविष्ट है वो आपका भजन करे ही कैसे सकता है भजन करते करते तो व्यक्ति विषय से दूर चला जाता है ना विषयों से दूर चला जाता है उसे अपने ऐशो आराम की नहीं पड़ी रहती वो हमेशा आपके सुख की सोचता है और जो व्यक्ति आपका भजन ही नहीं करता है और विषय विमुग्ध है तो वो आपको प्राप्त ही कहां कर सकता है आप कभी भी उसके द्वारा प्राप्त नहीं किए जा सकते लेकिन तो अभी प्रभु मैं यही सोचता हूं कि मैं तो वही विषय आविष्ट चित्त अभक्त ही हूं क्योंकि प्रभु ये जो आपने मेरी देह रची है ना माया से इस देह में मेरा बड़ा आवेश है ये आपकी माया रचित देह इसे मैं मैं मानता हूं और ये जो पुत्र पत्नी रूपी अंधा कुआ है उसमें मैं डूब चुका हूं इसलिए पहले वहां से मेरा उद्धार कीजिए बाद में आप ज्ञान का उपदेश प्रदान करना हुँ? आप ये सोच सकते हैं कि देखो भाई ये सारा ज्ञान तो तुम अन्य किसी विद्वान के पास से भी प्राप्त कर सकते हो तो मुझे क्यों कह रहे हो तो ऐसी बात नहीं है प्रभु सत्य तो ये बात है कि आप ही परम सत्य है और आप ही समस्त देशों में मे और समस्त कालो मे है भूतकाल वर्तमान काल भविष्य काल तीनो काल में आप ही की सत्ता और है आप मे आपमान हैलिये आपई है ॲसा जो आप परमा हैस त संबंध भला किती औरंगा नहीं हो सकता ना इसीलिए मैंने आपकी शरणागति ली है और आप जो मुझे कह रहे हैं कि किसी दूसरे का आश्रय लेकर के तब जानो मुझे तो प्रभु वो मेरे मन के अनुसार नहीं भी हो सकता है जिसके निकट मैं जाऊं हो सकता है कि उसके अंदर सारी विद्याएं हो लेकिन वो महादुराचारी हो इसलिए निंदित हो और आप, आप तो अनिंदित हैं अनिंदित और प्रभु अगर मैं किसी को सेवा के द्वारा प्रसन्न भी कर लू क्योंकि आपने तो कहा है ना कि तदविधि प्रणीपात परिप्रश्न सेवया, कि भाई पहले सेवा करो फिर प्रश्न करना मैं चलो किसी के पास चला जाऊं कोई महत है और उसे खूब प्रसन्न भी कर लू लेकिन उपदेश देने से पहले ही अगर उनकी देह छूट जाए तब तब क्या होगा लेकिन आपके साथ वो नहीं है क्योंकि आप देश काल आदि के अधीन ही नहीं है इसलिए आप अविनाशी हैं और प्रभु कोई अकृतज्ञ भी तो हो सकता है है ना तो प्रभु दूसरे व्यक्ति को हम क्या कहेंगे उसे कैसे समझाएंगे हु? और अगर उसने हमें कुछ समझा भी दिया तो क्या पता वो खुद वो कर रहा है कि नहीं जो उसने हमें उपदेश दिया हो सकता है वो खुद तो ऐसा ना करता हो और हमें उपदेश देता हो भक्ति करने की है ना तो हम तो जान ही नहीं पाएंगे ना वो हमें जान पाएगा लेकिन प्रभु आप सर्वज्ञ हैं आपको सब पता है कि क्या मैंने किया क्या मैं करने वाला हूं सब कुछ जानते हैं हु? कोई ऐसा भी हो सकता है कि उपदेश तो दे दे हमें लेकिन वो हमारी रक्षा ना कर पाए परंतु प्रभु आप तो सर्वथा समर्थ ईश्वर है कोई ऐसा भी हो सकता है कि जो है बाहर से तो उपदेश देता हो मगर अंदर से दुखी हो कुंठाओं से ग्रस्त हो अनेक दुखों से वो पीड़ित हो पर आपके साथ ऐसा नहीं है आप जहां है वहां कोई कुंठा हो ही नहीं सकती क्योंकि उसी वैकुंठ में तो आपका वास है आप वहां रहते हैं जहां कोई कुंठा रहती ही नहीं है।, है ना प्रभु तो आप किसी भी काल में और किसी भी अवस्था में कुंठित हो ही नहीं सकते इसलिए हे प्रभु मैं विषयों की ताड़ना से बहुत ही ज्यादा दुखी हूं इसलिए प्रभु ये मेरा निर्वेद ये मेरी उदासीनता है आप तो नारायण हैं, विराट ब्रह्मांड के सृष्टिकर्ता आदि पुरुष के परमाश्रय हैं आप इसलिए प्रभु आप मेरे भी परमाश्रय है आप परम पुरुषों के आश्रय है और मेरे जैसे क्षुद्र व्यक्ति उसके भी आश्रय आप ही हो सकते हैं प्रभु हालांकि आपका आश्रय प्राप्त करना असंभव है फिर भी मुझे भरोसा है क्योंकि आप नर के सखा है, है ना? आप समस्त नर, यानि जिन्होंने नर तन लिया है उनके तो सखा है ही आप इसलिए आप नर मात्र का परित्राण करने के लिए ही तो अवतीर्ण हुए हैं प्रभु अपनी अनंत कृपा से इसलिए आप ही मुझे उपदेश दीजिए है ना तो ये भगवान को कहा उद्धव जी ने तो भगवान श्री कृष्ण ने कह दिया कि देखो भाई ये जो मनुष्य लोक तुम्हें दिख रहा है ना ये मनुष्य लोक इसमें अनेक प्रकार के जीव रहते हैं और इन जीवों का निर्माण मैंने किया है कोई एक पैर वाला है कोई दो पैर वाला है कोई तीन पैर वाले है कोई चार पैर वाले हैं चार से अधिक पैर वाले हैं और बिना पैर के भी हैं कई प्रकार के शरीर मैंने बनाए हैं पर मुझे सबसे ज्यादा का ही शरीर है क्योंकि इस मनुष्य शरीर में एकाग्र चित तीक्षण बुद्धि पुरुष बुद्धि आदि ग्रहण किए जाने वाले हेतुओं से जिनसे की अनुमान भी होता है अनुमान से आग्राह्य यानी अहंकार आदि विषयों से भिन्न मुझ सर्व प्रवर्तक ईश्वर को वो साक्षात अनुभव कर सकते हैं ये बहुत बड़ी बात बोल दी है भगवान ने है ना कि अगर इस मनुष्य शरीर में किसी व्यक्ति का मन एकाग्र हो जाए में तीक्ष्ण बुद्धि हो उसकी और वो जान पाए कि यह मनुष्य शरीर अंधाधुंध भोग करने के लिए नहीं मिला है, है ना मैं अपनी बुद्धि से अपने अनुमान से उसको प्राप्त कर लूंगा सर्वप्रवर्तक ईश्वर को उसका अनुभव मैं कर लूंगा अगर कोई ऐसा सोचे है ना देखिये एक बात तो हमें यह समझना होगा कि जो हमारे प्यारे उद्धव जी हैं वो कोई साधारण व्यक्ति तो है नहीं वो भगवान के प्रिय पार्षद है भगवान श्री कृष्ण के प्रिय पार्षद और बृहस्पति देव के शिष्य हैं तो बहुत ज्ञानी हैं परम ज्ञानी हैं, और जैसा कि हम संसार में देखते हैं अगर किसी को जरा सा किताबी ज्ञान हो जाता है तो वो अपने पीछे कितने टाइटल्स लगा लेता है एमफिल, फिल पी एच फला फला बैरिस्टर, बैरिस्टर ना जाने क्या क्या टाइटल्स अपने नेम प्लेट के पास लगा लेता है ये सारे टाइटल्स हैं उनके अंदर चूंकि उन्होंने दुनियावी पढ़ाई की है उन्होंने आध्यात्मिक पढ़ाई नहीं की है इसलिए उनके अंदर कभी भी दीनता नहीं आती हु? लेकिन जो आध्यात्मिक पढ़ाई करते हैं शास्त्रों का अध्ययन करते हैं भगवान का भजन करते हैं महत्व का संग करते हैं उनका जो पहला लक्षण है वो यह है कि वो बहुत ही विनयी होते हैं बहुत ही हम्बल होते हैं अगर उनके अंदर दीनता ना हो तो वो स्वयं को कभी भी तृण से भी अधिक तुच्छ समझ नहीं पाएंगे है ना? और उद्धव जी ने जो बोला उससे ये पता चलता है कि एक वैष्णव में जो गुण होते हैं खासतौर पर विनय नामक गुण दीनता नामक गुण हु? विनम्रता नामक गुण ये बहुत बड़ा गुण है इससे पता चलता है कि उद्धव जी बहुत बड़े भक्त हैं है ना तो भगवान ने कहा देखो भाई उद्धव तुम तो अपने आप को मूड़मती कहते हो लेकिन मैं तो देखता हूं कि देव समाज में भी तुम्हारे जैसा कहीं ज्ञानी नहीं है तुम तो बहुत बड़े ज्ञानी हो सारा ज्ञान तुम्हारे अंदर ही और तुम मूडमती कहते हो खुद को हुँ? सीधी सी बात यह है कि तुम्हारी अपेक्षा अति निकृष्ट व्यक्ति भी गुरु के उपदेश के बिना अपने बुद्धि बल पर भी वो तत्व जान सकते हैं है ना अगर वो गुरुदेव के पास ना भी जाए तो भी मैंने इतनी तीक्ष् बुद्धि दे रखी है मनुष्य को कि वो चाहे तो तत्व खुद जान सकते हैं कुछ प्रत्यक्ष रूप से जाना जाता है कुछ अनुमान करके जाना जाता है और तुम जो कि समस्त ज्ञानियों के मुकुटमणि हो तो भी मेरे जैसे गुरु के मुख से उपदेश पाकर भी तुम तत्व नहीं जान पा रहे हो मैंने तो तुम्हें बता दिया है कि भाई सब कुछ छोड़ना पड़ेगा दोष गुण इन सब को देखना ही नहीं है जो व्यक्ति किसी का दोष देखता है वो भी अभी फंसा है जो गुण देखता है वो भी फंसा है दोष गुण की तरफ नजर ही नहीं जानी चाहिए एकदम सरल बच्चे की तरह सरल हो जाना चाहिए तब वो व्यक्ति भजन में आगे बढ़ता है, है ना तो जो व्यक्ति समाज में बहुत ज्ञानी माना जाता है दुनियावी चीज जानता है तो वो तो हर विषय वासना में एक दोष गुण की संभावना देख लेता है और सोच लेता है विचार करता है नहीं ये चीज गलत है नहीं ये चीज ठीक है वो तो कहीं उपदेश लेने नहीं जाता है हुँ? तो इस तरह से अनेक लोग बिना उपदेश के ही अपना कल्याण कर लेते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो विचार करते हैं और अनुमान करते हैं तो फिर अपना कल्याण कर लेते हैं पर हां पशु जो होते हैं ना पशु पशु पक्षी ये बिचारे अपना हित अहित कुछ भी नहीं जानते अपने अहित और हित के विषय में खुद ही गुरु हैं इनको किसी के परामर्श की जरूरत नहीं होती है ना लेकिन कोई बहुत ही गुणवान व्यक्ति हो और वो सोचे कि इन गुणों के बल पर मैं भगवान को जान लूंगा तो ऐसा संभव नहीं है हालांकि ये मानव देह मैंने आत्मा के ज्ञान को प्राप्त करने के लिए ही दी है या ना, भगवान ये कह रहे हैं और इसीलिए कोई व्यक्ति चाहे तो विशेष विचार करके ज्ञान के बल पर वो व्यक्ति एक कर्तव्य का निर्धारण कर लेता है कि मुझे स्वर्ग जाना है या अन्य किसी लोक में जाना है और फिर इस मरण धर्मा देह द्वारा यानी ये जो मरणशील देह है याद रखिये देह तो मर जाती है हम नहीं मरते है ना जाने कितनी बार हमने जन्म लिया हर जन्म के बाद देह मरती है हम नहीं मरते हैं परंतु इस मरणशील देह के द्वारा ही साधन हो सकता है और ये मरणशील देह हमें एक अवसर प्रदान करती है कि हम इसके द्वारा साधन करके और भगवत प्राप्ति के पथ पर अग्रसर हों है न जो जीव नर तन में है यानी जिस आत्मा को नर का तन मिला है वो ऐसा कर सकती है वरना पशु तो सिर्फ भूख और प्यास बस यही जानते हैं, वो तो ये भी नहीं जानते कि शब्द क्या और उसका अर्थ क्या उन्हें कोई ज्ञान नहीं पर मनुष्य को बहुत सारा ज्ञान है तो बहुत सुंदर चर्चा चल रही है जिसको जारी रखेंगे हम सुनते रहिएगा समर्पण आप सुन रहे हैं कृष्ण प्रेम धारा ट्रस्ट द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम समर्पण